सकती क्योंकि अच्छा तो शक्ति का चल रहा है यहाँ है ना सारे कारण हैं करना प्रचलित पाठ है इस प्रचलित पाठ को लेकर भी भ्रष्टाचार ने भ्रष्ट किया आप भी भ्रष्टाचार एक दूसरा पार्ट का सुझाव ले रहे हैं कार्य कारण करते इस पाठ कर में इस में ऐसा पाठ होने पर नहीं है ना ऐसा पाठ होने पर भी क्या व्याख्या को जो कार्य जिसका परिणाम होता है जैसे की घर कार्य परिणाम होने जो कार्य जिसका परिणाम होता है कार्य? सत्कारा कार्य उसका विकार होता है तो लगाइए जब कार्य लेना है घटकार किसका परिणाम है मिट्टी का तो कार्य यहाँ तक क्या लेना है कार्य, किसका विकार है मिट्टी का विकार है आपको कार्य क्या लेना है महादानी महादादी जो कार्य जिसका विकार है महादादी प्रकृति का महादादी परिणाम महादावी कार्य किसका परिणाम है प्रकृति का परिणाम है निकादादी रूप में परिणाम होती है तो महादारी कार्य जिसका परिणाम है वह कार्य महादादी कार्य फिर किसका विकार होगा प्रकृति का विकार होगा कल के रखे तो यहाँ पर ध्यान लिए तो ना तो इसमें जो कार्य आया है ना कार्यकार तो फिर क्या हो जाएगा विकारिकारिकार हो, हो, तो -फे तो, तो हो जाएगा क्या विकार और विकार किसका होता है कारण का तो फिर कारण हो जाएगा भिकारी कारण कारण हो जाएगा सहयोग रहना है विकार विकारण हो या कार्य कारण काम है कारण हो गया संस्कार हो गया अधिकार और कारण हो गया अधिकारी कार्य कारण होगा अधिकार विकारण की उत्पत्ति में या अधिकार और विकारी को उत्पन्न करने में प्रस्तुति है क्यों आ जाओ आ जाओ ला अंदर आ जाओ हाँ विकारी प्रकृति हो गयी न कार्य तो तो तो तो और कारण को में है एक अब को बता दिया है ना कारण कौन हो गया कार्य कौन हो गया महाराजी अच्छा वो अपेक्षा तो कार्य और कारण को नहीं तो तो है देखो दोबारा इसको समझ हुआ था कार्य और कारण को उत्पन्न करने में न? न? न? हो तो किसी हेतु है ना कार्य कौन हो गए महादिया परम से समझो आपको कार्य और कारण को उत्पन्न करने में तो किसी हेतु है क्या कारण से किसी को नहीं लेना है कारण से किसी को नहीं लेना है क्योंकि कार्य और कारण को करने में या कार्य और कारण को उत्पन्न करने में किसी हेतु है हेतु है किसी कार्य और कारण दोनों को उत्पन्न करने में कुछ होती है तो फिर स्वृति होती है क्या अपने तो को आपको स्वीति ले नहीं तो है, लेना है आप ऐसा समझिए कार्य और कारण को कार्य को उत्पन्न करने में कार्य ऐसी महक लेंगे तो उसको उत्पन्न करने में स्वृति ऐसी हो गई अच्छा अब कार्य से क्या लेंगे अहंकार क्या नहीं तो फिर अहंकार कार्य हो गया उसका कारण एक कार्य कारण दोनों की ध्यान देना कार्य से कौन लेंगे आप अहंकार और उसका से। कार? और कार्य से लेंगे आप एकादश इंद्रिया और पंचकर्मा त्रह उनका कारण अहंकार हो गया ना और कार्य से लेंगे या पंचभूत तो उनका कारण क्या हो गया पंचकर और कार्य के जब ले तो उनका कारण क्या होगा हो गया ना इस तरह समझ गए अथवा देखेंगे और कार्य कारण को उत्पन्न करने में, में लोक में जितने कार्य कारण देखे जाते हैं उनको भी आप ले सकते है वहाँ पे लोक भी ले सकते है अथवा तेजस विकार है कार्य स्टोटस विकार हो गए कार्य स्टोडस विकार कौन हो गए यहाँ पर एकादश इंद्रिया इंद्रिया और ये हो गए ये बिल्कुल सागे है एकादश इंद्रिया किसी के प्रति कारण एकादश इंद्रिया मतलब किसी तत्वान्तर भी आरम्भक नहीं है बस लगा के यहाँ स्टोटस विकार के कार्य न तो से किसको लेना है ये देखेंगे आपा रसिंदांद्रिया और और ये केवल कार्य है ये किसी के नहीं है किसी कारण नहीं है मतलब न्यूटन तक किसी उत्पादक कारण नहीं है अहंकार हुआ अहंकार से, से एकादस था हुई इस प्रकार पंचभूतों से कोई तत्व उत्पन्न होता है क्या एक होता है क्या ये ये इस दृष्टि ऐसी सोदस है कौन हो गए एका रिंद्रिया और पंचभूत अथवा सोदश विकार कार्य है और सात प्रकृति और विकृति कहा क्या है प्रकृति और विकृति तो अब इसको बताइए सात कौन हो गए तो पंचमात्र है और महा तो तो स्वात्त को प्रकृति और विकृति दोनों कहा है तो साथ में स्वात्व क्या है आपका महत्व <laughs> तो महत्व किसका प्रकृति है अहंकार का महा अहंकार का प्रकृति है और किसका विकृति है प्रकृति का और फिर अहंकार को देखना अहंकार किसका प्रकृति है एक विकृति किसका है महत्व अब ये तो ये जो हो गया ना उत्पन्न मात्रा है किस्ती है और किस्ती है। तो, तो सात जो है और दोनों है। कि अपेक्षा जैसे की कपाल से झट उत्पन्न हुआ तो यहाँ प्रकृति दोनों कपाल और कपाल का कारण कैसे मिल जाए इसको कपाल के अवयो को भी बताते हैं ना तो उसका अवयो की अपेक्षा कपाल क्या हो गया वित्री और घर तो की अपेक्षा हो गया वेदांत में तो समुवाय सम्बन्ध मान्य नहीं है ताला जाता है घट और भूपी का मानता है ऐसा और गुण का क्या संबंध समुवायी नहीं मानता है वो ताला संबंध नहीं मानता है अपना अपना घर में सबका करने का अब देखेंगे दे दे तो कहा तो साफ हो गया ना अब इसमें देखना तो ये मान कार्य इस कारण में ही कार्य और कारण कहे जाते हैं या कारण पाठ माना है ना कारण पाठ मानने माना है पेशान कर्तव्य हेतु प्रकृति उदय तो उनकी उत्पत्ति में प्रकृति हेतु कही जाती है या उनको उत्पन्न करने में इनको उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है आरम्भक होने के कारण ही ऐसा लगाना आरम्भ आरम्भक होने के कारण ही उत्पादक होने के कारण ही उत्पादक होने कि उत्पादक होने के कारण ही उन सभी के उन सभी को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है आरम्भ तत्व उन सब को उत्पन्न करने के कारण ही उन सब की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु कही जाती है और तो देखेंगे क्या पुरुष से से संसार है कि पुरुष जैसे संसार का कारण होता है वह वह है है पुरुष तो जैसे संसार का कारण होता यहाँ पर बताते हैं भाष्य का पुरुषा जीवा क्षेत्र और भोक्ता ये पर्याय शब्द हैं पुरुष परीव क्षेत्र जो भोक्ता ये क्या है पर्याय शब्द है पुरुषा शरीर तो, तो, तो ामक शरीर में निवास करने के कारण क्या कहा जाता है तो शरीर में निवास करने के कारण रुझी हो गया है ना और क्या है कि शरीर दिया इसको जो जानता है उसे क्या कहते हैं क्षेत्र तो क्षेत्र विचार क्या होता है जानने वाला तो यहाँ पर जो भोक्ता शब्द है भोक्ता करके गया था भोक्ता विकास है ज्ञा तो ज्ञाता ध्यान लेना भोक्ता भोग क्या है की शुद्धु का साक्षात्कार ही तो भोग सुध बुप्त का साक्षात्कार का मतलब क्या है की शुद्ध गुप्त का ज्ञान शुद्ध हो शुद्ध का ज्ञान तो शुभ दुख काम मतलब शुद्धु साक्षात शुद्ध अमित साक्षात्कार या शुद्धु अमित का ज्ञान ही भोग है तो भोकता मतलब भोग का आश्रय या ज्ञान का आश्रय ज्ञाता ठीक है यहाँ भोक्ता करके क्या है ज्ञाता की पुरुष के क्षेत्र जो भोक्ता ये पर्याय शब्द है ये कहते हैं शब्द पर्याय है यहाँ पर्या के बारे में जीना भी चाहिए ये पर सुख दुखाना भोतृत्व की सुख और दुख के भोत में या सुख और दुख के व्यात में कुल सेतु कहा जाता है सुख और दुख का ज्ञाता कौन होता है सुख दुख के भोत में मतलब सुख दुख के भोगे या सुख दुःख के व्यातृत्व में मतलब सुख दुख को जनने जानने में का होने में पुरुष ऋषि जाता है क्यूँकी चेतन पुरुष ही किसी को जान सकता है प्रकाश करना किसका क्या कारण है जड़ का किसी का प्रकाश कर सकता है प्रकाश क्यों करता है से तो चेतन ही किसी को जान सकता है प्रकाश करना जानना चेतन का निगाम है और सुख दुख को जानना काम है चेतन का सुख दुख है तो जड़ में ंकर मतलब शुभ दुख है कि किसमें अंतरण में जल शादी में है, है। लेकिन उसको जानने वाला कौन होगा शिक्षक होगा ये मतलब हो है जानने वाला और शिक्षण होगा की शुभ दुख के भोत दुख के जातृत में शुभ दुख को जानने में पुरुष हेतु कहा जाता है तो करने में हेतु प्रकृति है करने में हेतु कौन है उत्पन्न करने में या किसी भी कार्य को करने में प्रकृति हेतु है और जानने में हेतु को ये मतलब है पुरुष ऐसा है जानने में सुख है न्याय बनता है अब यही पाठ देखेंगे कि भक्त नहीं आएंगे शुभ दुख का नाम भोग कैसे पदार्थ है भोग्या नाम कि भोग सुख दुख के भोकृत में और भोग किया उपलब्धित्व और उपलब्धा करता है ज्ञाता उपलब्धि उपलब्धि का होता है उपलब्धि का क्या होता है उपलब्धा करोग सुख दुखादी के व्यात में से कहा जाता है या बुध शुद्ध आदि को जानने में पुरुष हेतु कहा जाता है प्रथम शुद्ध अन्य कर्तृत्व ध्यान क्या तो यहाँ पर ये संसार का कारण कौन है एक भूतानी तो ये दोनों संसार के कारण है कौन तो परा और अपरा प्रकृति कौन है क्षेत्रज्ञ है और अपरा कौन है जग है क्षेत्र ठीक तो अब ध्यान देंगे तो ये संसार के कारण दोनों हो गए कौन तो गुरु और प्रकृति तो अब आप ये बताइए कि ये, तो ये, तो ये प्रकृति कैसे कारण है तो कार्य करण करना लिखना है न थी थी. तो प्रकृति कैसे कारण है कार्यकरण कर्तव्य मतलब कार्य और करण है कार्यकरण उत्पादक में कार्यकरण की उत्पादक रूप से संसार के कारण कौन है और पुरुष मतलब वह संसार का कैसे कारण है शुभ दुख भोक्त कार्य कारण कर्तव्य में और शुभ भोक्त में प्रकृति और पुरुष का संसार कारण कैसे कहा का जाता है संसार का कारण कौन प्रकृति पुरुष संसार कारण को किसका प्रकृति पुरुष का संसार कारण कैसे कहा जाता है कार्य कारण देखो अलग अलग कैसे लगाएंगे कि कार्य के सरकार रूप से प्रकृति को संसार का कारण कैसे कहा जाता है और सुधुख के सरकार रूप से पुरुष को संसार का कारण कैसे कहा जाता है और के भूता रूप से का अलग अलग लग जाएगा की पुनः कार्यकरण के उत्पादक रूप से प्रकृति को तो संसार का कारण कैसे से कहा जाता है यह प्रश्न है इसका उत्तर तो दोनों संसार के कारण कैसे हो गए क्योंकि एक प्रकृति यह प्रकृति पहले से विद्यमान रहती है न तो ये ध्यान देना शातन मना गया ये भी कहा जाता है की हमारे मत में क्या है अनादि है तो अनादि यह दो पहले विद्यमान है विद्यमान है न ये जरूर है।, है।, है।, है कि ब्रह्म की तरह पारमार्थिक कथन है पारणार्षिक कट नहीं लेकिन पहले जो विद्यमान आचार्य स्नाता मना गया आचार्य कथन है और यहाँ पर क्या है कि ये भगवान ने क्या बोला प्रकृति क्या अनादि माना है और ये भाग्यकार भी बोलते है यदि अनादि न माना जाए सत्य न माना जाए तो क्या होगा ईश्वर ईश्वर की फिग्र नहीं होगा ईश्वर का इस ईश्वर की चित्र नहीं हो और ईश्वर का ईश्वर तो हमेशा रहता है की नहीं रहता है इसलिए ये दोनों हमेशा बनी रहती है जो पहले भी विद्यमान है और क्या है कि प्रणय होने पर भी किसी न किसी रूप से बनी रहती है गीता में आया ना कृष्णम बुद्ध ब्राह्मण हाँ की इन जो है न की एकांत कितनी औसत थे इन दोनों के का आपका लेकर क्या नया क्या है करता हूँ वो फिर प्रलय के बाद रचना कर देती हूँ प्रलय के बाद दोनों का हैं लेकर भगवान रचना करते हैं तो क्या है पिछले काल में ये दोनों रहते हैं पिछले काल में ये दोनों क्या कहते हैं इस पर पर सिद्ध नहीं होगा ये जरूर है कि वो पारमार्शिक सत्य नहीं है व्यवहारिक सत्य है पारणाफिक सत्य नहीं व्यवहारिक सत्य है ये तो मना मनाया वाले मानते हैं पर भाष्यकार ने जब ईश्वर को माना है ना माना है तो मतलब वो नहीं है लेकिन जो संसार है ही नहीं मुक्त के लिए सब कुछ है ज्ञानी के लिए सब कुछ ऐसा समझ नहीं अब यहाँ पर उत्तर कहा जाता है क्या कार्यकरण सुख दुख रूपे में हेतु फलात्मना तो इसको आप समझेंगे कि ये क्या है कार्यकरण सुख हेतु रूपे में हेतु फलात्मना हेतु फलात्मना है नूप से तो फल क्या है सुख दुख फल क्या है शुभ रूप है और उसका हेतु क्या है कार्यकरण हेतु क्या है संखेत में क्या शरीर दे सकते है ना क्या ले सकते है ले सकते हैं ना? नो पहले भी ख्याल अच्छा आया था ना देहा मतानी भूतानी है या तो ये जो महा और इनके कारण शुद्ध हो रहा है ठीक है तो कार्य करण क्या हो गए हेतु और फल कार्य क्या होता है कार्य फल कार्य क्या है कार्य हेकूमत हेतुमान तो कार्य यहाँ पर बोलना हेतु क्या है कार्य और फल क्या है तो फल कार से हेकूमत ला तो कार्य करण तथा का शुभ गुरूप से अर्थात हेतु और फल रूप से ऐसा व्याख्यान करेंगे कार्यकरण और शुभ गुरूप से अर्थात हेतु और फल रूप से प्रकृति के परिणाम का अभाव होने पर यदि प्रकृति का परिणाम हेतु और फल रूप से न हो मतलब महात अहंकार एकादश इंद्रिया फल मात्राएं शरीर और विषय इन रूपों में यदि प्रकृति का परिणाम न हो प्रकृति का ही सुदृत में परिणाम है जितने तो तो तो परिणाम है परिणाम किसके प्रकृति के अपना तो अपरिणाम ही है उसका तो कोई परिणाम या विचार होता नहीं है तो अब ध्यान देना कि प्रकृति का जब परिणाम होता है न इंद्रूपो में तो क्या बनता है कि पुरुष भूखा बन जाता है भोका का तो का ज्यादा प्रकृति बेइंद्रिय इंद्रिय में परिणत हो गयी और प्रकृति के आय विषय रूप में परिणाम हो गई और प्रकृति ही शुद्ध रूप में परिणत हो गई तो शुद्ध का भुखका बन रहेगा ज्यादा पुरुष बन जाएगा है ना दुख दुख का भोगता सुख दुख का ज्ञाता या भटारी का भोगता भटारी का ज्ञाता दृश्य प्रपंच का ज्ञाता कौन बनता है सब बनता है जब देह इंद्रिय प्रकृति और सुखादी के रूप में परिणत होती है तब ज्ञात बनता है और यदि प्रकृति इन सभी रूपों में परिणत न हो तो पुरुष जो तो जानने के लिए पिक रहेगा तो पुरुष ज्ञाता वो भोगता हो करेगा हाँ तो संसार को भोगना यह क्या है की इन सबको भोगना ही तो संसार है इन सबका भोगना ही है संसार है इन सबको अब जब वो ये यदि प्रकृति का परिणाम इन न हो तो पुरुषा हो सकता है अपन अपंक्ति लगाइए लग जाएगा कार्यकरण और सुदृढ़ रूप से अर्थात तो के परिणाम का अभाव होने पर से कर। में के चेतन उपलब्ध असति चेतन पुरुष का चेतन पुरुष में उसका ज्ञातृत्ना होने पर उपलब्ध असत्य है न्यू न होने पर तो पुरुष सबका भूखता है सबका क्या है किसका क्या है से से इनम पर क्षेत्र है पूरे क्षेत्र को जानता है ना शरीर को जानता है अपनी देह इंद्रियों को जानता है विषयों को जानता है सुख को जानता है तो तो वो सब ले लेंगे ले ठीक है सब ले लेंगे की प्रकृति के परिणाम का अभाव होने पर चेतन पुरुष का चेतन पुरुष में सब उस नक कि उन सभी का व्यक्तित्व न होने पर आरोप संसार होगा नहीं, नहीं होगा तो संसार संसार कैसे होगा अर्थात संसार नहीं, नहीं होगा प्रश्न तो उठाया है जब है ना तो चेतन के लिए चेतन पुरुष जब भी अपने से नहीं लिखी जो जान रहा है वो संसार खड़ा है क्या खड़ा है दिल चेतन जी संसार खड़ा है और जब क्या प्रणामी तो नहीं है संसार ऐसा वो भोग पृष्ठ होने पर संसार कैसे होगा है ना संसार है ना चलिए सुख दुख वो जो है ना वो होता है ऐसा होता है ये भी संसार इन रूपों में हो ही नहीं तो होगा संसार के रूप में उन पदार्थों का भोप न होने पर संसार कैसे होगा ये प्रश्न हुआ ना अब इसका आगे क्या बताते हैं पुनः यगहु कार्य करण सुख रूप रूपे जैसा ऊपर है ना कार्य करण सुख दुख रूपे पाठ कर आपने ठीक है जोड़ लू न कार्यकरण सुख दुख रूपे बना वही पहले वाला कार्यकरण और शुद्ध रूप से अर्थात हेतु और फल रूप से परिणाम को प्राप्त हुई प्रकृति में परिणत तो होती है तो कार्यकरण में अर्थात हेतु और फल रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भोग प्रकृति के साथ भोग प्रकृति के परिणाम को प्राप्त कौन होगी प्रकृति और प्रकृति कहती है भोग्य है की भोग प्रकृति के साथ से, उसके विपरीत पुरुष का और तो प्रकृति से विपरीत तो कौन है पुरुष क्यों तो प्रकृति में क्या है ये भोग्यत्व है और उसमें क्या है भोकृत्व का क्या कृत्यु है न और उसमें उसमें क्या तरह तो यहाँ पर सर्विकीता से पुरुष का ख्या हुआ की प्रकृति से विपरीत पुरुष का प्रकृति से विपरीत पुरुष का भोक्त होने के कारण अधिकार योग होता है भोक्ता होने के कारण भोक्ता है पुरुष कि भोक्ता होने के कारण अविद्या रूप का यहाँ पर मिथ्या अविद्या रूप का क्या है यहाँ पर कल्पित की मिथ्या संयोग होता है किस काम होता है ना पुरुष का किसके साथ प्रकृति के साथ दोबारा पंक्ति लगाएंगे पुनः जब पुनः जब कार्यकरण और सुख रूप ऐसी अर्थात हेतु और सब रूप ऐसी को प्राप्त हुई भोग प्रकृति के साथ प्रकृति उसके विपरीत पुरुष को उसके विपरीत पुरुष का होने के, के, के कारण होता है। दोबारा लगाएंगे सुनो जब कार्यकरण और शुभ रूप से अर्थात हेतु और स्थल रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भोग प्रकृति के साथ भोकता होने के कारण उसके विपरीत पुरुष का भोकता होने उसके विपरीत पुरुष का लिखा संयोग होता है संयोग किसका पुरुष का इसके साथ पुरुण। पुरुण। पुरुण। और ध्यान देना अब वो क्यों मुक्त होने के कारण है कि जब ये संयोग होगा तदा संसार आसार तब संसार होगा तब तो क्या होगा सभी तो संसार होगा अच्छा। क्या है कि इन सभी रूपों में परिणाम कौन फोन प्राप्त होगी पुरुष ऐसी और उसका वास्तविक संबंध नुँ। तो नहीं होगा पैसा संबंध होगा नहीं क्या वास्तविक तो पैसा कुछ है ही नहीं चेतन में निर्विशेष को कर कुछ भी क्या सत्य नहीं है जन्म को कर कुछ भी नहीं है तो संबंध भी सत्य होगा क्या मिठ्या ही होगा है, अविध्या रूपा कर मिठा भूपा मिठा रूपा रूपा मिठा संबंध होगा तो इन सभी रूपों में जब प्रकृति परिणाम को प्राप्त होगी तब पुरुष का उसके साथ मिठ्या संबंध होगा तब क्या होगा संसार तब जो सुख दुखी तो के तो की की और दुष्ट में मेरा घटा सी का संतार हो जाता है अब समी लगाएंगे अथवा इस कारण से कि प्रकृति प्रकृति और पुरुष का कार्य करण कर संसार कारण यदुन इस अपाक्षा में यज्ञ तो लिखा तो तो है ना यज्ञ होगा उत्तम के साथ उत्तम प्रकृति और पुरुष ये दोनों संसार के कारण है किसी संसार का कारण कैसे है बताइए कारण करण लिखा कार्यक्रम कर चुके हैं प्रकृति और पुरुष के संसार के कारण है संसार का प्रकृति और पुरुष का कैसे कार्यक्रम प्रकृति और पुरुष का कार्य कार्य कर कार्यकरण कर संसार कारण संसार कारण गया जो संसार कैसे कार्य कारण करण कर, कर, कर संसार कारण कहा गया अच्छा और क्या सुख दुख हो किस्त से से कारण तथा सुख दुकेण को कहा गया जो जब संसार कारण से जो संसार कारण को कहा गया तब युतम हुआ युक्त है उचित है ठीक है यहाँ ये जो है ना वहाँ परिणाम की बात थी तो वहाँ पर फल गिर सुख दुख यहाँ परिणाम की बात नहीं है ना इसमें यहाँ पर वो सुख सुख गया ऐसा है ना भोक्ता होने के कारण उससे विपरीत है ये समझ भोक्ता होने के कारण उससे उससे विपरीत क्या सही हो भोक्ता होने के कारण उसका विपरीत है विपरीत क्या है सही हो अब देखे उचित लिए लिए है ना है सुना अयम संसारों नाम कहा सुना या संसार नाम की संसार नाम की क्या वस्तु है सुना या संसार नाम वाला कौन सै तो बताते हैं सुख दुख संभगा संसारा है ना कि शुभ दुख का भोग ही संसार है, है, नहीं नहीं है।, है। नहीं। नहीं या दुख का अनुभव करना ही संसार है या शुभ गुप्त को जानना ही संसार है को यदि हम संसानी है दुख दुख लगने की तो परेशानी है सुख गुप्त की परेशानी होती है सुख गुप्त को भोगना ही संसार है अब ये जो आया है ना एक कर जाना थीम शरीर क्षेत्र कहते हैं और इसमें रहने वाले को कह रहे हैं ना mm -hmm. तो रहने वाला मतलब इसको जो जन्मने वाला है देह के संबंध दे में जो रह करके उसको जन्म mm -hmm. प्रकाशक तो देह के संबंध के बिना है वो क्या है देह में रहे या दे के बाहर रहे दे के साथ संबंध हो या ना हो दोनों अवस्थाओं में स्वरूप बुध ग्रहण से प्रकाशक है लेकिन जब वो ज्ञाता बनता है अंतरकरण उपाधि तो को लेकर तो के होता ही अंतरण अब देखेंगे भोगना बनता है सुख गुप्त को जानना जाता है और तो पुरुष ने सुख दुखों का भोपित होना ही संचारित है तो समोक्ट का होना याद भोक्ता होना के सुख दुखों का पुरुष उत्तम भोपित्व किसका होगा दुख का संचारित है पुरुष है संसारी पुरुष में लेना पुरुष क्या है सुख दुख पुरुष संसारी है पुरुष क्या है पुरुष संसारी या इसका मतलब पुरुष सुख दुख का पुरुष संसारी है अर्थात पुरुष शुभ का और जब कह पुरुष में संसारित्व है पुरुष पुरुष में शुभ दुख का भौतिक रूप होगा पुरुष संसारी है पुरुष का भोक्ता है पुरुष में संसारित तो तो है मतलब पुरुष में शुभ दुख का भौतिक उन्ही शब्दों में देखेंगे और पुरुष में शुभ का भौतिक है तो संसारित्व है जिन संसार है ज्ञानी हो जाता है उसके लिए शब्द नहीं उसके लिए संसार ही नहीं है तो अब देखेंगे कि पुरुष में सुख दुखों का भोकृत्व ही संसारित है सुख दुखों का भोकता है नोक्तृत्व रूप जो संसारित्व है भोत का उत्तम रहेगा कि पुरुष में सुख दुख का भोकृत रूप संचारित हुआ पुरुष में सुख दुख का भोपृत रूप संचारित हुए कहा गया ऐसा जो सत्य तुम विक्तम उसका उसका उसका वह किस कारण से है उसका वह किस कारण से है क्या भोपित रूप संचारित है तो सब के कारण स्थित है और सबसे क्या लेना है शुभ दुखाना भोपेशाना भोपित पुरुष का शुभ पुरुष का भोपित किस कारण से है इसी से ऐसा कुछ होने पर कहा जाता है तो ये ध्यान देना अभी क्या निर्णय हुआ की जो पति का करता या किसी भी का करता सून हो गया पृथ्वी और उनको जानने वाला गोन हो गया ये क्या हो गया ये विनान कारण गुणसोस वी वी क्योंकि में है। परिणुम लगाइए प्रकृति में स्थित है क्योंकि पुरुष प्रकृति में स्थित है, इसलिए प्रकृति से इसलिए प्रकृति से होने वाले गुणों को भुगता इसलिए प्रकृति से होने वाले गुणों को भुगता है दोबारा देखना क्योंकि पुरुष प्रकृति में स्थित है तो पुरुष प्रकृति में स्थित है ध्यान देना प्रकृति का ही परिणाम तो ये जो है ना दे का परिणाम ये क्या ये दे है तो इसमें स्थित तो नहीं पुरुष है तो प्रकृति में स्थित पुरुष है बल्कि वास्तुकाल ने ये अर्थ किया है ना प्रकृति में स्थित होने का मतलब है कि प्रकृति के साथ तादाश मानना ये मतलब है प्रकृति में स्थित होने का क्या प्रकृति के साथ तादाश मानना मतलब दे के साथ मानना के साथ क्या मान लो लेना है तो वही तो ज्ञानी शरीर में रहते हैं जो भी जीवन रुपि काल में वो घोषा ही बनता है उसके लिए हो वो बात अलग है लेकिन उसको तो सबसे सही माना जाता है क्योंकि पुरुष से प्रकृति में स्थित है या क्योंकि पुरुष के परिणाम दे को तो अपना सुख मान लेता है या क्योंकि क्योंकि पुरुष प्रकृति में स्थित है या क्यूँकी पुरुष दे के साथ है, के साथ क्या करता है तो यहाँ पर ही है ही का तो क्या है, क्यूँकी क्यूँकी पुरुष प्रकृति में स्थित है या पुरुषी के साथ सादासम कर लेता है वहाँ ये अकस्मात ऐसी जोड़ करेंगे अकस्मात के किसी जान गुणान से इसलिए प्रकृति के संबंध से होने वाले गुणों को भुगता है इसलिए प्रकृति से होने वाले गुणों को भोकता है गुण तो शुद्ध वो इसलिए प्रकृति से होने वाले शुद्ध गुणों को शुद्ध और मुँह को भोगता है क्योंकि उस प्रकृति के साथ तालाब की करता है इसलिए हमको तो भोगता है अब जो ये समझता है कि जिसका तालाज नहीं है वो सोचता है की हम ले नहीं है और शुभ बुझ हमारे नहीं है न तो हम नए हैं और न ही क्या है शुभुत हमारे लिए है ये हमसे जन्म जन उपाधि में है संसाध बनने हैं मेरे नहीं है वो क्या संज्ञा बना रहेगा कारण कारण कारण इस संज्ञा जन्म योनि जनवत अच्छी बुरी योनी योनी अच्छी बुरी योनियों में अच्छी बुरी योनियों में अच्छी बुरी योनियों में प्राप्त होने वाले जन्म में खाना अच्छी बुरी योनियों में प्राप्त होने वाले जन्म में कारण गुणों में आ सकती है गुणों में आ सकती है किसी अस्त अस्त से लेना पुरुष की लगाएंगे अच्छी बुरी योनियों में प्राप्त होने वाले जन्म में कारण भोक्ता पुरुष की गुणों में आ सकती है भोक्ता पुरुष की क्या है गुरु में आ सकती है वो जो आसक्ति कर लेता है न तो उसके कारण क्या होता है उसका अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता रहता है अब देखो फेवर बाकी भाष्य पुरुस्था से चलेगी पुरुषता है पर स्थिति नही बनती हुई प्रतिष्ठा तो क्या है प्रकृत स्थित प्रतिष्ठा ऐसा स्थित विवर बता दिया अब देखेंगे तो प्रकृतो अर्थ कर दिया ठीक है अब प्रकृति कहते हैं तो प्रकृति क्या है बताते हैं अविद्याम कार्यकरण परिणतायाम इंद्री रूप में परिणत हुई अविद्या प्रकृति और अविद्या को पर्याय मान और यह तो ऐसा भी समझ लिया की बे इंद्री के रूप में परिणत होकर ये प्रकृति आत्म स्वरूप को आदि कर देती है इसलिए भी इसको क्या फैसला भी हाँ? इसमें पार्ट कार्यकरण है उसमें ये कमरे से तो प्रतिमेत पार्ट को तो कार्यकरण है इसलिए उसी को रखना चाहिए तो हैं लेते हैं। के कार ने पहले तो कारण ही रखा है ना तो भाष्यकार ने तो तो इसी पाठ को मान्यता दी है और पाठं का उल्लेख तो भाष्यकार ने बार में किया है अच्छा देखे लेता हूँ अच्छा मोटी पुष्ट लगाए उसमें है। में तो इस मुझे अविद्या को क्या कहते हैं प्रकृति अविद्या में स्थित तो इसका क्या मतलब है कि ज्ञानी का भी जीवन मुक्ति काल में तो प्रावधानुसार शरीर रहता है रहता है शरीर के साथ संबंध प्रावधानुसार रहता है लेकिन वैसा वो भूखता नहीं बनता ज्ञानी जी इसलिए यहाँ पर प्रतिष्ठा करके क्या करते हैं राष्ट्रकार प्रकृति आत्म बता को मतलब को रूप से स्वीकार करने वाला या प्रकृति के साथ प्राप्त करने वाला आत्मत्म बता कर सदात्मी पन्ना प्रकृति को आत्मा से स्वीकार करने वाला या प्रकृति के साथ सादात्म बुद्धि वाला क्या होगा प्रकृति के साथ सादात्म करने वाला उनकी भोक्ता पुरुष रूप में परिणत प्रकृति के साथ धारात्म को कर रहा है प्रकृति के साथ क्या कर रहा है तादात्म को कर रहा है इसी एक है नस्मत प्रकृति जान गुणान भूमते उस कारण प्रकृति ऐसी होने वाले सुख दुख मोह गुणों को भुगता है यहाँ भूगते कर जाना ठीक है उस कारण से क्या है कि गुणों का वो जानता है का वो भोग करता है धुमते का उपलब्ध उपलब्ध अनुभव करता है प्रकृति जान में बताते हैं प्रकृति का जापान प्रकृति से होने वाले तो प्रकृति से होने वाले कौन गुण प्रकृति ज्ञान गुणान प्रकृति से होने वाले गुण और गुण कहते सुख दुखाकारा विद्धान सुख दुख तथा मोह रूप में अभिज होने वाले सुख दुख तथा मोह रूप में अभिज होने वाले गुण ठीक है ना तो जो गुण शत्र है वो किन तो रूपों में अभिव्यक्त है तो जब शुभ मोह रूपों में अभ्यक्त होते हैं तब हम शुद्ध मोह को जानते हैं वैसे गुण शत्री उनका इन रूपों में परिणाम को हम जानते हैं बात है इन रूपों में जब उनका परिणाम होता है तब उनको जानते है की प्रकृति से उत्पन्न तथा शुभ में और वो रूप में प्रकट हुए या प्रकट हुए गुणों को जानता है किस प्रकार जानता है अहम सुखी है सुखी हुए इस प्रकार किसको जानता है सुख गुरु को इसको जानता है दुख गुरु को अहम मूठा इस प्रकार किसको जानता है वो गुरु को परिणाम है तो इन सब रूपों में जो है ना परिणत कौन होते हैं जो ही परिणत होती है आप इसी एवं का इस प्रकार जानता है हम कि लगेंगे इसमें तो इस क्योंकि पुरुष कार्य करण रूप में परिणत हुई प्रकृति के साथ को करता है इसलिए प्रकृति के होने वाले शुभ दुखों को भोगता है अब देखेंगे अविद्या है ये अविद्या तो मूल कारण है ही अविद्या अविद्याप ये बताना चाहते हैं कि अविद्या तो है ही शक्ति लेकिन यदि उसका गुणों में आसक्ति ना हो तो उसका जन्म होगा हालांकि सर्वथा जन्म की निवृत्ति तो अविद्या से, तो, से ही, ही होगी लेकिन यदी, यदी उसकी ना हो तो जन्म का शीघ्र कोई कारण है तो प्रदान करती है तो आसक्ति के द्वारा प्रदान करती है ये कहने का मतलब है इसके कारण <laughs> हाँ महत्वकार देखेंगे सत्यम अपनी अविद्याम अविद्याम सत्याम अपनी अविद्या के होने पर भी सत्या होने पर अविद्या के होने पर भी भुज मानसु सुख दुख मोह मोहेश गुणेशु भोगे जाने वाले सुख दुख और मोह रूप गुणों में भुज मानेस मतलब जो भोगे जा रहे हैं जिनका नो किया जा रहा है भोगे जाने वाले सुख दुख और मोह रूप गुणों में या संज्ञा जो आसक्ति जो आसक्ति है संज्ञा करके आसक्ति और संज्ञा करके करते हैं वास्तुकार आत्मावा आत्मावा करके अत्मबुद्धि सुख दुख और गुणों में जो आत्मबुद्धि है आत्मबुद्धि या मतलब उसको जो सुत्व बुद्धि है गुणों में जो उसको अपने में मानने की बुद्धि है समझ लीजिए अपने में, की में मानने की सुख दुख मोह को किसने मान लिया अपने में मान लिया आत्मनी बाकी हाँ आत्मनी अपने में मानना कि अभिद्याम सत्याम अपी अभिद्या के विद्यमान होने पर भी भोले जाने वाले सुख दुट और मोह रूप गुणों में जो आसक्ति है जो आसक्ति है अर्थात उनको अपने में में मान लेना अच्छा होगा आसक्ति आसक्ति है सुख होती ना तो उनको अपने में मान लेना अथवा अच्छा उनके साथ तादात कर लेना हिसाब लेना जो आसक्ति है अर्थात उनके साथ तादात भाव है उनके साथ है? तादात भाव है वह क्या हुआ संसार रूप जन्म का प्रधान कारण है वह संसार रूप जन्म का प्रधान कारण है या संसार में जन्म लेने का प्रधान कारण है तो संसार में जन्म का सं लेने का प्रधान कारण क्या हुआ संघ या असक्ति संसार में जन्म लेने का प्रधान कारण अथवा संसार रूप जन्म का प्रधान कारण ठीक है प्रधान कारण कामना की ही एक और मतलब क्या है की उसकी और आगे की स्थिति है कामना बहुत बलवती हो जाती है ना तो वही इस रूप में हो जाती है तो अब देखो ये श्रुति ये काम भवती वो, वो जैसी कामना वाला होता है तो कामना जिस जिसको प्राप्त करने की कामना होगी भी वो कामना ही आसक्ति में बनी जाती है वह जैसी कामना वाला होता है तत्पृत भगवती वैसा कर्म करने वाला होता है वैसा। तो, तो कामना के कारण या आसक्ति के कारण वो क्या करेगा कर्म और कर्म के कारण क्या होगा जन्म इत्यादि श्रुके इत्यादि श्रुतियों से यह बात सिद्ध होती है क्या यथा कामो भोती से या सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है कि संसार रूप जन्म का प्रधान कारण क्या है कि भोगे जाने वाले गुणों में आसक्ति या भोगे जाने वाले गुणों के साथ साधा से मानना है ना उनके साथ साधा से जल अच्छा। अब लेकिन तदाह उसके तद है ना पूर्व में कहे गए इस विषय को कहते हैं पूर्वोत्तम पूर्वो किस विषय को कहते हैं कारणम करतु गुण संज्ञा देखेंगे गुण संज्ञा करना है पुरुष अच्छा। अस्त से, से, से लेना है की भोक्ता पुरुष की गुणों में आसक्ति अच्छी बुरी योनियों में प्राप्त होने वाले बनने कहा है। अच्छी बुरी योनी में होने वाला जन्म अच्छी बुरी योनी में होने वाले जन्म में कारण क्या है में या के साथ अपना मानना ऐसा है है का आप योनी शब्द स्त्री नहीं शब्द क्या है स्त्री चलो इसका मतलब क्या है सर सरयी प्राप्त सर सरयोनी तू योनी को सत्याचार हैं में? और क्या और जनमानी के होने वाले जन्म जन्म सब सर योन सु जनमानी ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया और समाध कैसे क्या बनेगा सरसोनी जनवानी और कैशु क्या होगा सर सर योन जन्म सुधय भूतेश भूत भोग्य भूत या भोग्य रूप में अच्छी बुरी योनि में होने वाला जन्म भोग्य भूत अच्छी बुरी योनि में होने वाले जन्म में कारण है गुणों में आसक्ति गुणों में आसक्ति ओम पूर्ण पूर्णविनम पूर्ण पूर्णम दक्षते पूर्ण सोम नारायण